संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व अर्जुन से युद्ध करने के विषय में कौरव महारथियों में विवाद इस भीषण शब्द को सुनकर कौरव सेना में द्रोणाचार्य ने कहा यह मेघ गर्जन के समान जो रथ की भीषण घरघराहट सुनाई दे रही है जिससे पृथ्वी में भी कम्प होने लगा है इससे जान पड़ता है कि यह अर्जुन के सिवा कोई और नहीं है देखो हमारे शस्त्रों की कान्ति फीकी पड़ गई है घोड़े भी प्रसन्न नहीं जान पड़ते और अग्निहोत्रों की अग्नियाँ भी प्रकाशहीन सी हो रही है इससे जान पड़ता है कि कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा सभी योद्धाओं के मुख निस्तेज और मन उदास दिखाई देते हैं अतः हम गावों को हसनापुर की ओर भेजकर कर व्यूह रचना करके खड़े हो जाएं। अब राजा दुर्योधन ने विष्ण द्रोण और महारथी कृपाचार्य से कहा मैंने और कर्ण ने आचार्य चरण से यह बात कई बार कही है और फिर भी कहता हूँ पांडवों से हमारी यह बात ठहरी थी कि जुए में हारने पर उन्हें 12 वर्ष तक वन में रहना पड़ेगा तथा एक वर्ष तक किसी नगर या वन में अज्ञात वास करना पड़ेगा अभी इनका तेरहवा वर्ष पूरा नहीं हुआ है और यदि उसके पूरे होने से पहले ही अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो पांडवों को 12 वर्ष तक फिर वन में रहना पड़ेगा इस बात का निर्णय पितामा विश्व कर सकते हैं इसके सिवा एक बात यह भी है कि इस रथ में बैठकर चाहे मत्स्य विराट आया हो चाहे अर्जुन हमें तो सबसे लड़ना ही है ऐसी ही हमारी प्रतिज्ञा भी है फिर ये भीष्म, कृप, विकर्ण और अस्वस्थामा आदि महारथी इस प्रकार निरसा होकर क्यों बैठे हैं इस समय सभी महारथी घबराए से दिखाई देते हैं किंतु युद्ध के सिवा और कोई बात हमारे लिए हित नहीं है इसलिए आप सब अपने मन को उत्साहित रखें यदि देवराज इंद्र और स्वयं यमराज भी संग्राम करके हमसे गोधन छीन ले तो ऐसा कौन है जो हस्तिनापुर लौट कर जाना चाहेगा दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण ने कहा आप लोग आचार्य द्रोण को सेना के पीछे रखकर युद्ध की नीति का विधान करें देखिए ना अर्जुन को आते देखकर ये उसकी प्रशंसा करने लगे हैं इससे हमारी सेना पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसलिए ऐसी नीति से काम लेना चाहिए जिससे हमारी सेना में फूट न पड़े जिस समय ये अर्जुन के घोड़ों की हिन्नाट सुनेंगे उसी समय इनके घबराने से सारी सेना अब व्यवस्थित हो जाएगी इस समय हम विदेश में हैं और बड़े भारी जंगल में पड़े हुए हैं गर्मी की ऋतु है तथा शत्रु हमारे सिर पर आ है इसलिए ऐसी नीति का आश्रय लेना चाहिए जिससे हमारी सेना घबराहट घवरा, घबराहट में न पड़े आचार्य तो दयालु बुद्धिमान और हिंसा से विरुद्ध विचार वाले हुआ करते हैं जब कोई बड़ा संकट आ पड़े तो इनसे किसी प्रकार की सलाह नहीं लेनी चाहिए पंडितों की शोभा तो मनोवर महलों में सभाओं में और बगीचों में चित्र विचित्र कथाएं सुनने में ही है अथवा बलिवैस देवादि के द्वारा अन्न का संस्कार करने में तथा कीटादि गिर जाने से उसके दूषित हो जाने पर भी पंडितों की सम्मति काम दे सकती है अतः शत्रु की प्रशंसा करने वाले इन पंडित लोगों को पीछे की ओर रखकर ऐसी नीति का आश्रय लो जिससे शत्रु का नाश हो सब कौरों को सब गाँवों को बीच में खड़ी कर लो उनके चारों ओर व्यूह रचना कर दो तथा रक्षकों को नियुक्त करके रण क्षेत्र की संभाल रखो जहां से कि हम शत्रुओं से युद्ध कर सकें मैं पहले प्रतिज्ञा कर ही चुका हूँ उसके अनुसार आज संग्राम में अर्जुन को मारकर दुर्योधन का अक्षय ऋण चुका दूंगा यह सुनकर कृपाचार्य कर्ण युद्ध के विषय में तुम्हारी बुद्धि सदा ही बड़ी कड़ी रहती है तुम न तो कार्य के स्वरूप पर ध्यान देते हो और न उसके परिणाम का विचार करते हो विचार करने पर तो यही समझ में आता है कि हम लोग अर्जुन से लोहा लेने में समर्थ नहीं है देखो उसने अकेले ही चित्रसेन गंधर्व के सेवकों को युद्ध करके समस्त कौरवों की रक्षा की थी तथा अकेले ही अग्निदेव को तृप्त किया था जब किरातवेश भगवान शंकर उसके सामने आए तो उनसे भी उसने अकेले ही युद्ध किया था निवात कवच और काल के दानों को तो देवता भी नहीं दबा सके थे उन्हें भी उसने युद्ध में अकेले ही मारा था अर्जुन ने तो अकेले ही अनेकों राजाओं को अपने अधीन कर लिया था तुम्ही बताओ तुमने भी अकेले रहकर कभी कोई ऐसी करतूत करके दिखाई है अर्जुन के साथ युद्ध करने की सामर्थ्य तो इंद्र में भी नहीं है तुम जो उसके साथ भिड़ने की बात कह रहे हो इससे मालूम होता है तुम्हारा मस्तिष्क ठिकाने नहीं है इसकी उन्हें तुम्हें दबा करानी चाहिए हाँ द्रोण दुर्योधन भीष्म तुम अस्वस्थामा और हम सब मिलकर अर्जुन का सामना करेंगे तुम अकेले ही उससे भीड़ने का साहस मत करो इसके बाद अश्वस्थ ने कहा अभी तो हमने गौों को जीता भी नहीं है और न हम मत्स्य राज की सीमा पर ही पहुँचे हैं हस्तिनापुर भी अभी बहुत दूर है फिर तुम ऐसे बढ़ बढ़कर बातें क्यों बनाते हो दुर्योधन तो बड़ा ही क्रूर और निर्लज है नहीं तो जुए में राज्य जीतकर भला किस छत्री को संतोष होगा अतः जिस प्रकार तुमने जुआ खेला था इंद्रप्रस्थ को जीता था और द्रौपदी को बलात्सभा में बुलाया था उसी प्रकार अब अर्जुन के साथ संग्राम करना अरे काल यवन काल पवन मृत्यु और जब कोप करते हैं तो कुछ न कुछ शेष छोड़ देते हैं किंतु अर्जुन तो कुपित होने पर कुछ भी बाकी नहीं छोड़ता अतः जिस प्रकार तुमने दूर में शकुनी की सलाह से जुआ खेला था उसी प्रकार तुम मामा जी की देखरेख रेख में ही अर्जुन से लड़ लो भाई और कोई भी वीर युद्ध करे मैं तो अर्जुन से लड़ूंगा नहीं यदि गौवें लेने के लिए मत्स्य राज विराट आया तो उससे मैं अवश्य युद्ध करूंगा फिर विश्वतामह बोले अस्वस्थामा और कृपाचार्य का विचार बहुत ठीक है कर्ण तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करने पर ही तुला हुआ है किसी भी समझदार आदमी को आचार्य द्रोण पर दोष नहीं लगाना चाहिए और जब अर्जुन हमारे सामने आ गया है तो आपस में विरोध करने का अवसर तो यह ही नहीं आचार्य कृप द्रोण और अस्वस्थामा को भी इस समय क्षमा ही करना चाहिए बुद्धिमानों ने सेना से संबंध रखने वाले जितने दोस्त बताए हैं उनमें आपस की फूट सबसे बढ़कर है दुर्योधन ने कहा आचार्य चरण क्षमा करें और शांति रखें यदि इस समय गुरुदेव के चित्त में कोई अंतर ना आया तभी हमारा आगे का काम बनना संभव है तब कर्ण भीष्म और कृपाचार्य के सहित दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से क्षमा करने की प्रार्थना की इससे शांत होकर द्रोणाचार्य ने कहा शांतनु नंदन भीष्म ने जो बात कही है मैं तो उसे सुनकर ही प्रसन्न हो गया था। अच्छा अब युद्ध की नीति का विधान करो दुर्योधन को पांडवों के तेरहवें वर्ष के पूरे होने में संदेह है किंतु ऐसे हुए बिना अर्जुन कभी हमारे सामने नहीं आता दुर्योधन ने इस विषय में कई बार शंका की है अतः भिष्म जी इस विषय में ठीक निर्णय करके बताने की कृपा करें इस पर पितामा भिष्म ने कहा कला काष्ठा मुहूर्त दीन पक्ष मास नक्षत्र ग्रह ऋतु और संवत्सर ये सब मिलकर एक काल चक्र बने हुए हैं वह कालचक्र कला काष्ठादि के विभाग पूर्वक घूमता रहता है उनमें सूर्य और चंद्रमा नक्षत्रों को लांघ जाते हैं तो काल की कुछ वृद्धि हो जाती है इसी से हर पांचवें वर्ष दो महीने बढ़ जाते हैं इसलिए मेरा ऐसा विचार है कि पांडवों को अब तेरह वर्ष से पाँच महीने और बारह दिन का समय अधिक हो गया है पांडवों ने जो जो प्रतिज्ञाएं की थी उनका ठीक ठीक पालन किया है इस समय इस अवधि का भी अच्छी तरह निश्चय करके ही अर्जुन हमारे सामने आया है ये सभी बड़े महात्मा तथा धर्म और अर्थ के मर्मज्ञ हैं भला युधिठ जिनके नेता हैं वे धर्म के विषय में कोई चूक कैसे कर सकते हैं पांडव लोग निर्लोग हैं उन्होंने बड़ा दुष्कर कर्म किया है इसलिए वे राज्य के भी को भी किसी नीति विरुद्ध उपाय से लेना नहीं चाहेंगे पराक्रम पराक्रमपूर्वक राज्य लेने में तो वे वनवास के समय भी समर्थ थे किंतु धर्म में बंधे होने के कारण वे छात्र धर्म से विचलित नहीं हुए इसलिए जो ऐसा कहेगा कि अर्जुन मिथ्याचारी है उसे मुँह की खानी पड़ेगी पांडव लोग मौत को गले लगा लेंगे किंतु असत्य को कभी नहीं अपनावेंगे साथ ही उनमें ऐसी वीरता भी है कि समय आने पर उनका जो हक होगा उसे वे भद्रधर इंद्र से सुरक्षित होने पर भी नहीं छोड़ेंगे इसलिए राजन युद्धोचित अथवा धर्मोचित कोई भी काम शीघ्र ही करो क्योंकि अब अर्जुन समीप ही आ गया है दुर्योधन ने कहा पितामह पांडवों को राज्य तो मैं दूंगा नहीं अतः अब जो युद्ध के लिए तैयारी करनी हो वही शीघ्र करो भीष्म बोले इस विषय में मेरा जैसा विचार है वह सुनो तुम तो चौथाई सेना लेकर हस्तिनापुर की ओर चले जाओ दूसरा चौथाई भाग गौों को लेकर चला जाए शेष आधी सेना के साथ हम अर्जुन का मुकाबला करेंगे अर्जुन युद्ध के लिए आ रहा है अतः मैं द्रोणाचार्य कर्ण अस्वस्थामा और कृपाचार्य उससे युद्ध करेंगे पीछे यदि राजा विराट या स्वयं इंद्र भी आवेगा तो जैसे तट समुद्र को रोके रहता है उसी प्रकार मैं उसे रोक लूंगा महात्मा भीष्म की यह बात सभी को अच्छी लगी फिर कौरव रात दुर्योधन ने भी वैसा ही किया भीष्म ने पहले तो दुर्योधन और गवों को विदा किया उसके बाद मुख्य मुख्य सेनानियों की व्यवस्था करके व्यो रचना आरंभ की उन्होंने कहा द्रोण जी आप तो बीच में खड़े होइए हो बाई और रहे वर्तमान कृपाचार सेना के दाहने पार्श्व की रक्षा करे कर्ण कवच धारण करके सेना के आगे खड़े हो जाए और मैं सारी सेनाओं के पीछे रहकर उसकी रक्षा करूंगा।